कार्य मे यया कार्यवत प्रजाति बुद्धि सा पार्थराजसी प्रजाति बुद्धि साजसी यया यावत्त प्रजानाति बुद्धिसा साजसी यया बुद्ध्या धर्मम धर्म अधर्म कार्य अकार्यमें अयथवत प्रजाति साधि जिस बुद्धि के द्वारा बुद्ध ज्ञाता धर्म अधर्म कार्य अकार्य को अयथावत विपरीत तो जानता है यथाध ही जानता है अयथावतथ तो जानता है वो बुद्धि राजसी है वास्तव में यया धर्म शास्त्रशोधित अधर्मच तत्प्रतिषित छात्र तो धर्म शास्त्र अध कार्यमेंग कार्य अकार्य कर्तव्य आकर्तव्य दिष्टादिष्ट वस्तु में कर्तव्याकर्तव्य रूप है दिष्ट इसलिए धर्म अधर्म सेलक्षण करोते अयथावत न यथावत सर्वोत्तम निर्णय न बजाना ठीक ठीक नहीं जानता बुद्धि सा राजसी ठीक है पूर्वश्लोक कार्य कार्य शब्द से कर्म काम दृष्टा दिष्ट अदृष्ट प्रयोजन जितने कर्म सकर्म का अकार्यम अकरण ये कहा गया तो ग्रहण करने से न धर्माधर्मा व्याम अपूर्व पर्याय व्याम गता इत्यार्थ धर्म अधर्म को अपूर्व शब्द धर्म से कहते अपूर्व के पर्याय धर्म अधर्म से कार्य अकार्य का निर्देश पूर्णरूते नहीं कार्य का है कार्यकारान धर्मा अनाष्ठान तो है धर्म अधर्म तो अपूर्व है इसलिए गतार्थता नहीं पूर्णरुत् नहीं या बुद्धि निर्णय न जानती। ने ने ना जानता है अयथा जानता है साजसी यया सा यया बुद्धिया बुद्धा ज्ञाता अयथावध जानता है सा बुद्धि राजसी एक मन्यते मन्यते तमसावृता तमसावृता अधर्म धर्मी मन्यते ममस वृता सर्वान् विपरीतामसी समस्यावृता बुद्धि अधर्मम धर्मम धर्मेति यामन्यते सर्वार्थान सर्वर्था विपरीतांश सा समस्यावृता सा पूर्व श्लोक में तो अयथावर्त तो जाना यथावर्त नहीं जानता है यहाँ विपरीत जानता है अधर्म को धर्म समझता है सर्वर्थान विपरीतांश सब विपरीत समझता है ये सामसी समग से समस्यावृत है बुद्धि अधर्मम धर्मं, बुद्धी। बुद्धी तो भीपरित धर्मं इति या मन्यते बुद्धि बुद्धि मन्यते तमसे ढकागे सर्वा विपरीता सर्वा पदार्थको विपरीत है, धर्म शो नपुंसकिंगोपी अभिप्रेत्य धर्मी उत्तर इति अधम धर्म शनसे प्रथम धर्म धर्म नपुंसक धर्म तहित मनते समस्तावृत्त अभीवेक अभी ढका कार्यकारियादीन उत्ताही सर्वास कार्य अकार्यवग्रहण करना अधर्म धर्मी या मनते सर्वान् विपरीत कंसे कार्य अकार्य सबक जो कह गए जो नहीं के सब विपरीत जानता है सर्वाने सर्वे पदार्थों पदार्थ विपरीत जानता है विपरीता चकार अवधारणे विपरीतान इसलिए विपरीतांशत जानता है एक गृहत विपरीता है भाष्य में विपरीत जो जानता है जिस बुद्धि के द्वारा वह बुद्धि तामसी कहा ता गया तो बुद्धि धृत गुण तस्त्रिविधम बुद्धि का भेद कह दिया अभी धृति का है इधानी धृत्य त्रैविध्यम धृतेध्यम धृत्य तीन प्रकारे गुण से छु आदो सात्थ तो करते धृत्या मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नागहिचारिण्य धृति पार्थ सात्वी यया मन प्राणेन्द्रिया धार यचारिणत्या धृति के साथ अभ्यचारिणी धृति इसके द्वारा योग्य न समाधि के द्वारा मन इंद्रिय क्रिया को धारण है, करता है साधक वही धरती को शास्त्र की समझिया यया अव्यभिचारिण्या व्यवहित में संबंध यया अव्यभिचारण्या धृतिया धरती का विशेषण अव्य विचारण्या धार ये यया, का कर्म यचारिणिया किन धारेते कम धारय प्रद्र क्रिया मन प्राणेन्द्रिय द्वंद्व के क्रिया के साथ मनु प्राण इंद्रिया च मन प्राणेन्द्रिया तेजा क्रिया मन प्राण इंद्र की चेष्टा उसको धारण करता है धारण धारणकर्ता के अर्थ तो उत्साह मार्ग प्रभृतिर्धार धारे मार्ग शास्त्र के बहिर्भत मार्ग में प्रवृत्ति होती है इंद्रिय प्राण मन उससे हटा हटा करके धारण कर सकता है जिस धृत्य के द्वारा धारण करता है वही सात्त्विक के निर्दिष्टान चेष्टा नाम कथम धत्या धारण तथा निर्दिष्ट जो चेष्टा इंद्रिय प्राण क्रिया उसको कैसे धारण करेगा कहा उत्साह मार्ग प्रवृति से तदे अनुभव के द्वारा करते न साधय से अभव के द्वारा करते धृत्य से धारण करने पर शास्त्र बहिभूत मार्ग को विषय करने वाले ये सब मन प्राणीन धृक्रिया नहीं होते धार्य मणा यथोपदिष्ट चेष्टा है इंद्रिय प्राण मनोप्राण इंद्रिय की क्रिया है शास्त्र अतिक्रम्य न अर्थांतर अवगाही में भवन उत्शास्त्र प्रवृत्ति नहीं होते उत्साह शास्त्र के बहिर्भते शास्त्रों का अतिक्रम करके अर्थांतर विषय करने वाले होते उच्चास्त्र प्रवृत्ति इसलिए नहीं होते अर्थांतर अवगाही अर्थांतर को विषय करने वाले शास्त्रों को अतिक्रम करके अन्य अर्थों को विषय करने नहीं होते शास्त्र ही रहते अशास्त्रीय में नहीं जाते हैं धृति में समाधि धृतीमे सामे अविनाभूत सामधे अभी न सधेपर ही धृति होती है सामुपरि अवश्य योगे नभ्य विचारिणा योगे न का तो स अभ्यचारिण निधिअ्यचारिण तो धृति के साथ संबंध किया योग के साथ ही योगे नभ्यचारेण अभ्यचार्योग निधिअत नृत्या सामक कथमु कथम उत्तर क्रियाधारण उपयोगी आशंक्य धृति हो तो का होगा। है। एतर उत्तम भवति करने। क्रिया क्रियाचार धारण उपयोग्य होगाशंकुक स्पष्टीकरण अभ्यचारिण धृतिया मन प्राणेन्द्रिय क्रियान धारे अभ्य विचारिकीति के द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रिया को धारण करने वाला साधक योग्य नहीं धार योग्य धारण करता है टीका नहीं उत्त क्रिया मानो पाठ आय मानो चाहिए धारे है में धारय मानो और यदि माणा होगा तो धार्य माना होगी धारिय माणा नहीं तो धारे मणु क्रीका के अनुसार धारे मणु इस क्रिया को धारण करने वाला योग ब्रह्मण सामधान समाधिक द्वारा ऐसाग्रेन एक अव्य अभी अव्यचारीधे जो अभीनाभूत अवश्य भावी ऐसे धृति के द्वारा धारयती धारण करता है अन्य विनाभाव नियम तारण आस ऐसे नहीं तो नियम से धारण नहीं होगा अभी नाव ना अवश्य भावी ऐसे योग पूर्वक धृत्य से ही धारण करेगा नहीं तो धारणा नियम का नहीं है इसलिए कहा अभ्यचारी धृतिया धारण करता है तो योगे नारय या एवं धृति साकार सात्विक एवं लक्षण यहाँ धृती है साध धृति ऐसे लक्षण वाले सात्विकी है राजीतिम <गण> दर्शे राज्य गति का यया तो धर्म काम धीतिया धारे तर्जुनौत तर्जुन प्रसंगेन फलाकाी धृति पार्थराज यु ध्यान प्रसंग फलाकाी धारे से धृति राजसी, धर्म कामार्थ को धृति से धारण करता है कि जब जब धर्म कामार्थ फल चाहता है फल आकांक्षी होता है वो धृती है राजसी इसमें केवल फलाकांक्षी है धर्म कामार्थों को जिस धृष्टि से धारण करता है प्रसंग फल आकांक्षी, जिस जिस धर्म के धारण प्रसंग उस फल चाहता है राजस्व य <सकति> काम धर्म कामचका तो जानता धारणकर्ता धृतिया यया धृतिया धारय धृतिधारण करता है तारण प्रकारमती धारण कैसे करता है नित्य मन अवधारेति ये मन में निश्चय करता है कि निश्चय करता है ये धर्म कामर्थ है मुझे करना है प्रसंगेन धर्म प्रसंग तेन तेन प्रसंगे न फलाकांक्षी पुरुष जिस धर्म आदि का धारण प्रसंगे कर्तव्य प्रसंग है तो उसी कर्तव्य प्रसंगे में फल इच्छा करता है वो पुरुष जो चाहता है सत्य धृती या उसकी धृष्टि है राजकी फलाकांक्षीय से कस्ते विशेषण तथा यह पुरुष जो पुरुष फलाकांक्षी इसी पुरुष की धृति राज धृतीम व्याचस्ते तामसी धृति का व्याख्यान करते शोकं यया स्वयं शोक विषाद मदमे चोमे नवी मुंशती दुर्मेधा नवी नवी दुर्मेधा दुर्मेधा शोकं धृती सामसी य स्वप्न भयम् शोकम् विषादम् मदमे च न साधिति विशति सा धृति काम धीति सामी सामसमता पाठातर है सपनम निद्रा भयम् भ्रास भयेरास शोकम विषाद निषाद अवसाद विसन्नता दुखी मदयसेवा आत्मनु बहुमान मत्तव विषय सेवा न करते हुए अपने बहुत बड़ा मानता है मदमे से मनस नित्यमे कर्तव्य रूपतया नित्य ही करना है इ मद को करता न छोड़ता नहीं धारे निश्चर्क रखता है ये करना है मुझे दुर्मेधा दुष्टा दुष्टाधा कुमेधा दुष्ट बुद्धिवा धृती या तामसी।, तो तामसी कहा सामस शोकं नहीं शोक प्रिय वियोगताप्रिय के वियोग के कारण संताप होता है शोक विषन्नता इंद्रियाणाम ग्लानी इंद्रियो की ग्लानी हस्तक्ष ग्लयी हस्तक्ष की ग्लानी बनता है विषय सेवा कुमार्ग प्रवृत्तिर उपलक्षण उत्तम विषय सेवा को बहुमानता है ये विषय केवल नहीं लेना उपलक्षण है कुमार्ग प्रवृति का गलत मार्ग में प्रवृत्त होकर के वो हो अपने को बड़ा मानता है बहुमान्य मान गलत करता है किन्तु अपने को बड़ा मानता है इसको कहते मद छोड़ता तो नहीं जितने कहने सुनने पर वो छोड़ता नहीं उसको भी है ये मद हीता तामस है सपनादि मदांतम सर्वमेव कर्तव्य से आत्म बहुमान सपने से लेकर मद तक ये अपना कर्तव्य मानता है तो अपने को बहुमानता है इसलिए नित्य है में कुरबन हमेशा ही करता दुर्मिदान नीम करोड़ता नहीं किन्तु धारा ही निश्चय करता ही ये ऐसे तामत ये धरती वाले तो ऐसे निश्चय करते और शास्त्री ऐसे नहीं करना चाहिए कहने पर भी वो कहने हमको ही करना ही है जो निश्चय तो करेंगे उसको ही करने की चाह वो इच्छा है और तामत यह छोड़ता नहीं तो दे मेरा अब वृत्तम अनुद्या नंतर श्लोक तात्पर्य आह नीत का अनुवाद करके आगे के श्लोक का प्राप्त करते भगवान गुण बात्यकार गुणभेदेन क्रियाण कारकाणाद क्रियाकार भेद कहा गया गुण भेद से तीन तीन प्रकार फलस्य कर्म के अथलोच्यक्रता फल से सुख से भेद तीन प्रकार भेद करते हैं कारक का नाम फलस्य सुखस्य त्रतर फ सुख सेवसरे सही इसका अवसर है क्रियाकार तीन प्रकार कहने के बाद फल सुख उसका अवसर होने पर सुखस्य सुखस्त भेद है सुखं सुखम तिद शुनु मे भरतर्ष यत्र रमते युखा पंच निगछति सुखम तुदानिव शुनु मे भरत मैं मम्म वचना अवधार है ये अभ्यास रमते दुखानक निगसते इसके सुख का अभ्यास इसके खुश होता है और दुख के अंतर को प्राप्त करता है सुख सुखम तो इधान से विधाम सुनुमिका का समाधान करूँ इत मैं मेरे वचन से एकाग्र होकर सुन शूमिका निश्चय करने के लिए ऐकाग्र मो वचना हे उपादेव हेयपाधेद वैविध्यम तीन प्रकार कहते हे हेय उपाधेद हेय त्याज्य इसे तीन प्रकार कहते सैकाग्र्य मो वचना सामानक्र वचन से सुनुस्ट्य मे सामधानकु एक नम भर अभ्यास रमते यदृत रमते रुखा सुखा कुछ दुखा दुखावसान दुख के अंदकर्ता दुखोपंच निगसती निगते निश्चय प्राप्त दुख निवृत्ति ये उभये तत्व सुखमें पूर्व समझ अभ्याद रमते युखांच निगसांच निगछति यद रमते युखा निगसती दोनों के साथ संबंध करना रमते यत्र ये युखा नुवी तक और यत्र युखा दुखा दुख के अंत प्राप्त करता है इसके दोनों के साथ संबंध की तरत्त्क तो। सुखम आदि ते दर्शय सात्विकख दिखाते हैं आदि ग्राह्य ते यदग्रे विषमी पिणा मृतोपम तत्ख सात्विक महात्मु प्रसाद सात्वि अग्रे विषमी यग्रे विषमी परिणाम अमृतम अमृतोपम तत्खम आत्मवृद्धि प्रसादज सात्विक अग्रे विषमी विसजे से पहले पहले क्या ज्ञान वैराग्यादि समाधि आरंभ करते परिश्रम करना पड़ता है अंतकरण की निवृत्ति के लिए बाह्य विषय से हटाने के लिए मन को निग्रह करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है विषमयोग जब निवृत्त हो जाता है समाधि अभ्यास करता है परिणामी जब समाधि आरम्भ करते तो बहुत कष्ट है लेकिन जो वैराग्यादि परिपाक हो जाता है अमृतोपम अमृतोपम अमृत तो तुल्य है वैराग्य आदि परिपाक दिल से हो जाता है तो परमानंद प्राप्त करता है अमृत तुल्य हो गया तत्सुखम तो सात्विकम प्रोत्तम उस सुखों के सात्विक जो आत्मबुद्धि प्रसाद के प्रसाद से स्वच्छता से उत्पन्न होने वाले आत्मबुद्धि के प्रसाद निर्मल्य स्वच्छ होने से जो सुख होता है वो साक्षिक सुख है अग्रे का पूर्व पूर्व का से प्रथम सन्नीपाते प्रथम अवस्थान प्रथम सन्नीपात विभजते प्रथम सन्नीपात क्या है ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि आरंभे यही ज्ञान विवेक वैराग्य ध्यान समाधि आरंभ काल में विषमेव कि अत्यंत आयासपूर्वकवाद विषमे दुखात्मक बड़े प्रयत्न करना पड़ता है मन को इकट्ठी करने के लिए अब विषय है विषय के विषय भागता है में हस्ताक्षता है कोई ध्यान करने पड़ता है तो मन को के लिए परिश्रम करना पड़ता बहुत आयास करना पड़ता है तो विषम स्तर से है कुछ तस्वीर क्यों होगा तत्र तो अत्यंत तो आयासपूर्वक होने से विषम दुखात्मक तो से दृष्टान विसर्जित ही दुख दुखात्मक होती परिणाम ज्ञान वैराग्य आदि वैराग्यादि परिपाकाजम सुखम ज्ञान वैराग्य परिपाक होने पर आदि से ध्यान समाधि <अक्यान> परिपाक से जातु सुख होता है अमृतपनम अमृत तुल्य सत्विकम प्रस्तकम विद्वान के द्वारा कहा गया ठीक है ज्ञानादि परिपाक परिणाम क्या है ज्ञानादि परिपाक परिणाम क्या था ज्ञानादि परिपाक होने पर उससे उत्पन्न तस्वीन प्रति परिपाको जातम उससे उत्पन्न जो सुख होता है वो अमृत तुल्य अमृत तुल्य क्यों है तत्र तो हेतु तरह दूसरे हेतु भी कहते आत्मबुद्धि प्रसादजन एक तो परिणाम है परिणाम हो गया ज्ञानादि परिपाक होने पर सुख होता है अमृत तुल्य और दूसरे कारण है आत्मबुद्धि प्रसादजन आत्मबुद्धि प्रसाद होने से उत्पन्न होने से ही अमृत शिले ये विषय है आत्मबुद्धि का अर्थ करते आत्मबुद्धि आत्म सच्ची समाचार अपनी बुद्धि आत्मबुद्धि आत्म प्रसाद प्रसादों का अर्थ नम निर्मलता फलीलगत स्वच्छता जल जी सच्चा हो जाए सतोजा आतंक बुद्धि स्वच्छ होने पर जो सुख होता है सातिक सुख आत्मबुद्धि प्रसाद जन इसका मैं आत्मबुद्धि शब्द से अर्थांतरण है एक तो आत्मबुद्धि प्रसाद कहा अपने बुद्धि के स्वच्छता से उत्पन्न होने वाले सुख शास्त्री का सुख कहा गया अरे आत्मबुद्धि में कहते हैं आत्मन बुद्धि आत्मन की बुद्धि आत्मबुद्धि प्रसाद आत्मविषय दे व आत्मालंबना व बुद्धि आत्मा विषय यश बुद्धिया बुद्धि आत्मविषया आत्मा आलंबना आत्मालंबनम यहा बुद्धिया आत्माकार अखंड ज्ञानकार बुद्धि जो अखंड ब्रह्माकार बुद्धि उससे जो सुख होता है आत्मबुद्धि सत्प्रसाद प्रकर्षाद बा तो प्रसाद स्वच्छता प्रकर्ष अधिक होने पर ब्रह्माकार बुद्धि हमस्म आत्मबुद्ध को बुद्धि उससे जो जात होता है सुख पीते तस्मा तो, तो सात्विक इसलिए सात्विक टीका में अंतकरण नैर्मल्यादा समय ज्ञान प्रकर्षाधवासत्वादी चित प्रस्मात्म प्रस्मात्व क्योंकि अंतकरण निर्मल होने से जो सुखर है वो सात निर्मल तो सबके गुण अधिक होने पर ही होता है इसलिए साक्षिक सुख ही सम्य ज्ञान प्रकर्षाधवा आत्मविषयक बुद्धि आत्मबुद्धि करेंगे तो सम्य ज्ञान उसका प्रकर्ष तो आत्माकार वृत्ति ब्रह्माकार बृत्ति हो तो उससे उत्तम होने पर सातिक इसे तस्मा सात्विकत्वसुख्व राज्य कथ है सात्विक तो कहा गया उपादे तो तहले कठिनते है कि अमृतोपम सुख है अभयकारण मुख्य साधने को तो और न, था के साक सुख कहते उपादेय तेनाज सुख कहते हेयत्न हेत् विषयन्द्रिय संगा्रे मृतोपम पिणा विषमी कस्ुख राजस्मृत परिणामे सुख विषेन्द्र संयुद अग्रेअ अमृतपम पहले अमृत तुल्य विषयंद्र समझ से सुख होता है परिणाम विषय किंतु परिणाम दुखात्मक विषय सुख जाता है वह सुखो राज्य विषेन्द्र संयुद ज्यादा विषय इंद्र संबंध से उत्पन्न होता है वैसे ही का सुख अग्रे से प्रथम क्षण अमृतोपम अमृत समम अमृत जैसे बड़ा आनंद विषय करता है परिणाम परिणाम विषतुल्य कारण क्या है बल वीर रूप प्रज्ञा मेधा धन उत्साह हानि हेतु स्वार ये सब का हानि सेवन करनी चाहिए से। विशेष सुख होता है बल वीर रूप प्रज्ञा मेधा धन उत्साह सबके हानि होती है अलग अलग अर्थ करते बल क्या है संघात सामर्थ्यम कार्य कर्म संघात संघात और शारीरिक सामर्थ्य को बल कहा बल क्या है वीरियम पराक्रम के समय पराक्रम के कारण जो यशकृति है उसको वीर शब्द से कहा बल वीर के बाद आया रूप शर्य सौंदर्य रूप प्रज्ञा है श्रुता ग्रहण सामर्थ्यम श्रुता अर्थ ग्रहण ज्ञान के लिए सामर्थ्य तो प्रज्ञा आचार्य तो श्रवण करने से अर्थ ज्ञान होता है और मेधा क्या है जो अर्थ को ग्रहण किया उसको धारण कर रखना है गृहत अर्थ से अविस्मरण धारणा शक्ति समझ के बाद अगे विस्मरण नहीं करके उसको रखना ये मेधा प्रज्ञा तो श्रवण करके अर्थ ग्रहण करने के सामर्थ्य उसके बाद उसको बना रखना मेधा है धारणशक्ति धन गोरण उत्साह कार्युपक्रद्व्य के प्रतिपक्रम्भ उत्साह नाशकवाद वैषयिकखम विसर्म ये सब का नाशक वैषय इसलिए विष तुल्य पढ़ कर्तव्य हेतु दुसरा हाँ तो अधर्मतजनितरका हेतुवाच्च विषय सेवन करते समय से सुख प्राप्त होता है सुख से उसमें जो डूब जाता है तो फिर निषिद्ध को भी को लेता है द्वित को छोड़ देता है तो अधर्म होता है अधर्म से अधर्म जनता नरक आदि का भी हेतु होता है अधर्म का हेतु अधर्म सजनिता नरक आदि नरक नरका। आदि से सूर्य निजी जोनि ये का हेतु हमसे परिणामी विषम हुआ परिणामिकास से तद उपभोग विपरिणाम आंते विषय विषय के सुख भोग के परिणाम के अंत में विषमिव तकम विषतुल्य नरक प्राप्ति हो कि नीचे जून के प्राप्त करें तो विषतुल्य इसलिए राजस्व सुखम तो राजस कहा गया है तामसम सुखम त्यागा उदाहरते कहते। क्या करने के लिए तामस सभी जदग्रेनुबंधे मोहन आत्मन सुखन निद्रा प्रमादा अग्रेच आत्मनो युखम चुबंधेमोहन युख निद्रा प्रमाद अग्रेच आत्मन आत्मनो सतामस उदाहत निद्राल से प्रमाद होने वाले ये सुख मोहकर मोहन मोहक अविवेक अग्रेबंधे चाहले भी मोहन पश्चाद भी मोहन सो अग्रेच यदग्रेबंधे अनुमति पश्चात अवसानोत्तर काले प्रथम समय भी मोहक और अंतिम भी आत्मन आत्मन करने वाले निद्रालस्य निवाद्रदोत्थम निद्रा आलस्य प्रमादूक्त होने वाले सुख निद्रा च आलस्य प्रमाद निल से प्रमाभ्य समुतिषती निद्रल से प्रमादत्थम येभ्य निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाले निद्रा आलस्य प्रमाद निद्राल प्रमा जो सुख है टीका में अबंध शाले अनुबंधे पश्चात भाव्य समाप्ति अवसान मोहन का मोहकरण तदुत्पत हेतुमह इसे तामस सुख कहां से उत्पन्न होता है निद्रा आलस्य प्रमाद से होता है ओण मित्र षं भगवान